दस वर्ष की उम्र में मेरा विवाह हुआ था पंद्रह वर्ष की उम्र में विधवा हो गई मां के श्रीचरणों में आश्रय लेकर उनसे कहा था मां मैंने अपने को तुम्हारे चरण कमलों में सौंप दिया है तुम मेरी रक्षा करो मां ने कहा था कोई भय नहीं ठाकुर तुम्हारा हाथ पकड़कर ले जाएंगे उनके श्रीमुख से जो बातें निकली हैं उनमें से एक भी बात असत्य नहीं है आज मेरी उम्र 60 वर्ष के लगभग है मां के कर कमल मेरे सिर पर पड़े हैं और मेरे हाथ और सिर का स्पर्श मां के श्रीचरणों से हुआ है मैं धन्य हो गई हूं मां के श्रीमुख का यह वाक्य कोई भय नहीं ठाकुर हाथ पकड़कर ले जाएंगे इसे ही अवलंबन बनाकर इतना दीर्घ जीवन बिताया है एक दिन भी भोग वासना मन में नहीं उठी केवल आनंद ही आनंद दीक्षा के दिन को छोड़कर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 एक दिन मां ने कहा तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं तुम रोज ही यह सब क्यों लाती हो बेटी एक हर्रा हाथ में लेती आना इससे ही होगा मैं तुम लोगों के मुंह से खाती जो हूं बेटी तुम लोगों के खाने से ही मेरा खाना होता है ठाकुर के राज्य में आकर कितना कुछ खाया है मेरे मंझले भाई बहुत बीमार पड़े हैं इलाज के लिए वे कलकत्ता आए हैं डॉक्टर सर्वाधिकारी ऑपरेशन करेंगे हमारे परिवार के सभी लोग कलकत्ता आए मैंने सुना कि इस ऑपरेशन में रोगी बचेगा कि मरेगा डॉक्टर कह नहीं पा रहे हैं मैं मां के पास अपने मंझले भाई को लेकर गई उस दिन रविवार था शाम को पुरुष लोग प्रणाम करने आते हैं मंझले भैया आते समय फूलों की एक माला मां के चरणों में देने के लिए ले गए वहां माला मैंने देखी नहीं थी वहां पहुंचकर मैं सोचने लगी कि इतने लोगों के साथ वे मां को प्रणाम करेंगे मैं भी पास में नहीं रहूंगी मां क्या उन्हें जान पाएंगी जो हो जब प्रणाम का समय हुआ हम लोग एक कमरे में चली गई प्रणाम समाप्त होने पर मां ने राधु को और मुझे बुलाया बहुत से फूल और मालाओं को हटाकर रजनीगंधा की एक माला राधु के हाथ में देकर मां बोली यह बहू के भाई ने मुझे दिया है फिर मुझसे कहा मैंने तुम्हारे भाई को देखा है मैं अवाक हो गई मंझले भाई यहां पहले कभी नहीं आए थे मैं सोचने लगी रजनीगंधा की माला क्या वे ही लाए थे कई मालाओं के बीच रजनीगंधा की एक ही माला मैंने देखी मैंने मां से कहा मां इन लोगों के कारण ही संसार में रहने की इच्छा नहीं है इन लोगों से दूर रहने के लिए ही तुम्हारे पास इतना रोई थी यदि वे मर गए तो वह सब मुझे ही भुगतना होगा मां मैं संसारियों के बीच में रहने के कारण तुम्हारे चरणों के नीचे रहकर भी बच नहीं पा रही हूं अब क्या होगा क्या करूंगी बोलो मां ने कहा तुम्हारा भाई यदि इस ऑपरेशन से नहीं मरा पर एक दिन तो मरेगा ही और यदि बच भी गया तो तुम्हारा क्या उपकार होगा इसके लिए इतनी चिंता क्यों करती हो मैंने सोचा लगता है इस बार मंजले भैया नहीं बचेंगे तभी मां ने कहा डर की बात नहीं ठाकुर हैं जिस कमरे में ऑपरेशन होगा उस कमरे में ठाकुर की एक फोटो रखते ना वे रक्षा करेंगे यह सुनकर मैंने घर लौटकर सबसे यह बात कही सभी कहने लगे अब डर नहीं जीवंत काली को छूकर आए हैं डर का कोई कारण नहीं है वह ऑपरेशन बड़ा कठिन था नियत समय पर हो गया ठाकुर की फोटो भी रखी गई मां की कृपा से मंजले भैया स्वस्थ हो वासस्थान लौट आए मेरे चाचा तथा बड़े भाई ने काली दर्शन की बात उठने पर अपना मत इस प्रकार प्रकट किया जिस काली की ठाकुर ने स्वयं पूजा की थी उस काली के चरणों का हम लोगों ने दर्शन किया है स्पर्श किया है अतः और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं मैं ही मां के पास पहले गई थी अब मां की कृपा से इस परिवार के लगभग सभी लोगों ने श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में शरण ली है एक दिन शाम को मैं मां के यहां थी उसी समय एक विधवा मां का दर्शन करने आई गले में तुलसी माला शरीर पर नामावली की चादर उसके आने के पहले ही मां गंभीर हो गई थी वह महिला आकर मां को प्रणाम करने गई मां ने कहा पैरों में हाथ मत लगाना भूमि पर प्रणाम करो लेकिन वे मानी नहीं पैर छूकर ही प्रणाम किया ठाकुर का फोटो इत्यादि देखकर अवाक होकर मुझसे बोली देखा तुमने कितना सुंदर है मां ने कहा उसे क्या दिखाओगी तुम जिसे दिखा रही हो वह तो उनकी पूजा ही करती है मुझे इंगित कर विधवा बोली क्या यह आपकी लड़की है मां ने उत्तर दिया हां बेटी उन्होंने फिर पूछा आपके कितने लड़के लड़कियां हैं माने कहा सारे ब्रह्मांड में सभी मेरी संताने हैं महिला ने कहा आपके स्वयं की कितने संताने हैं माने उत्तर दिया वे त्यागी थे यह बात न समझ पाकर महिला ने मां को बहुत परेशान कर डाला मैं स्वयं भी और धीरज न रख सकी मां ने मुझसे कहा तुम उसे समझाओ अब मेरे बस की बात नहीं तब मैंने उनसे कहना शुरू किया लगता है तुम मां के बारे में कुछ भी नहीं जानती तब क्या सोचकर मां को देखने आई हो जो मां का दर्शन करने आते हैं वे केवल दर्शन और प्रणाम ही नहीं करते मां के संबंध में जानने को बहुत कुछ है कितनी किताबों में मां की बातें लिखी हैं कितने भक्त हैं जिनसे यह सब जाना जा सकता है मां के संबंध में यदि तुम बिंदु मात्र भी जानती तो मां से इतना प्रश्न करने का तुम्हारा साहस ना होता जो कहना है मुझसे कहो मां से बातें मत करो फिर भी महिला ने कहा मेरी लड़की यहां आती है उस दिन बहुत बड़ी मूली लेकर वह आई थी मां ने उत्तर दिया कितने लोग कितना कुछ देते हैं मैं क्या उन सब की खोज खबर रखती हूं तुम्हारी लड़की को मैं नहीं जानती इसके बाद वह विधवा चली गई मां ने मुझसे कहा बहू थोड़ा पानी लाकर मेरा पैर धो दो और थोड़ी हवा करो मैंने ऐसा ही किया मेरे एक चचेरे भाई को आंखों की बीमारी हुई थी उसका ऑपरेशन कराने के लिए उसके माता पिता परिवार के कई लोगों को साथ लेकर कलकत्ता आए ऑपरेशन के पहले उन्हें लेकर मैं मां के पास गई इस ऑपरेशन की बात मैंने पहले ही मां को बताई थी मां के पास जाकर मां को प्रणाम करके मैंने उस लड़के को दिखाकर कहा मां इसके ही आंखों का ऑपरेशन होगा मां ने कहा देखो कैसी है आंख देखकर मां बोली बेटा आजकल जैसे तरह तरह के रोग हो गए हैं वैसे ही तरह तरह के डॉक्टर तथा चिकित्सक भी हुए हैं पहले ना तो इतने रोग होते थे और ना लोग इतनी चिकित्सा ही जानते थे इस राधु को ही कितने रोग लगे हैं और कितनी उसकी चिकित्सा हो रही है और फिर कितने देवताओं की मनौती मैंने की पर वह किसी तरह ठीक नहीं हो पा रही है ठाकुर की क्या इच्छा है यह तो वे ही जानते हैं मां की बात सुनकर मैं थोड़ा हंसी सोची तुम कुछ भी नहीं जानती बातों से लगता है मानो राधु ही उनकी सर्वस्व है मां स्वयं को अत्यंत छिपाकर रखती उनकी चाल चलन देखकर किसी में भी सामर्थ्य नहीं कि उन्हें पहचान सके उन्होंने स्वयं जिन्हें पहचानवा दिया एकमात्र वे ही मां को पहचान सके हैं मां ने लड़के की आंख देखकर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा हम लोग प्रणाम कर चले आए आंखों का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ बाद में अपने शहर लौटने के पहले मेरी चाची अपने लड़के लड़कियों को लेकर एक दिन सुबह मां का दर्शन करने गई उस समय मां पैर फैलाकर बैठी हुई ठाकुर के भोग के लिए फल काट रही थी उन्होंने जाते ही मां को प्रणाम किया मां ने चाची से कहा ये सब लड़के लड़की क्या तुम्हारे हैं उन्होंने कहा हां मां सब मेरे ही हैं मां ने कहा अच्छा अच्छा देखती हो इनमें कितनी भक्ति है सभी लड़के लड़कियों ने साष्टांग प्रणाम किया है बहु तो यहां का सब जानती है फिर भी सुबह सुबह तुम लोगों को लेती आई है अभी तो ठाकुर पूजा का समय है तुम लोगों के साथ जरा भी बातचीत नहीं कर पाऊंगी चाची ने कहा उसने इस समय आने से मना किया था पर हम लोगों को और समय नहीं था इसीलिए अभी आना हुआ मां हम लोग अपने गांव जाने के समय क्षिरोद को कुछ दिनों के लिए वहां ले जाना चाहते हैं इस पर आपकी क्या राय है जानना चाहते हैं मां ने कहा गांव ले जाओगी इसमें दोष ही क्या है फिर भी रास्ते का खर्च देकर फिर वापस भेज देना ऐसा ही होगा कहकर प्रणाम करके वे लोग गाड़ी में बैठी मेरी परिचिता एक लड़की ने श्री श्री मां को कभी भी नहीं देखा था उसके पति को यह सब अधिक पसंद भी नहीं था लड़की ने एक दिन मुझे घेरा कि उसके पति ऑफिस चले गए हैं उनके घर लौटने के पहले मैं उसे लेकर मां का दर्शन करा लाऊं मैंने कहा इस समय मां आराम करती हैं अभी जाने से दर्शन नहीं होगा उसने कहा चलो ना बाद में जो होगा सो होगा उसे लेकर मां के घर में घुसते ही देखा कि गोलाब मां प्रसाद खाने बैठी हैं उनके पास ही गई सोचा मां जब जागेंगी तब दर्शन होगा गोलाप मां ने मुझे देखकर कहा तुम्हारी यह कैसी करतूत अभी इसे लेकर क्यों आई क्या जानती नहीं यह मां के विश्राम का समय है मैंने कहा क्यों डांट रही हैं? मैं क्या इतनी पागल हूं कि बिना मां के जगे उनके पास जाऊंगी थोड़ी देर बाद ही मैंने सुना कि मां मुझे बुला रही हैं। बहू इधर आओ मां के पास जाकर देखा मां चौकी के पास खड़ी हैं। मां बोली यह लड़की कौन है बेटी लगता है अभी आई हो कहकर गोलाब तुम्हें डांट रही थी यह तो ठाकुर का राज्य है यहां कोई नियम कानून नहीं है यहां का द्वार हमेशा सभी के लिए खुला हुआ है जब जिसको समय और सुयोग मिलेगा तभी वह आएगा तुम कुछ बुरा ना मानना बेटी हम लोग मां को प्रणाम कर चले आए गोलाप मां से मैं बोली देखा आपने मनुष्य कितना आर्त होकर मां का दर्शन करने आता है केवल मां का ही नहीं आप लोगों का दर्शन भी करना चाहता है लेकिन आप लोग मां की द्वारपाल हैं ना मनुष्य को लौटा देना चाहती हैं मां तो हम एक दो लोगों की ही मां नहीं हैं। वे तो सबकी मां हैं। गोलाप मां ने हंसकर कहा जा जा, तेरी ही जीत हुई गोलाप मां योगीन मां गौरी मां लक्ष्मी दीदी आदि हम लोगों से जैसा स्नेह करती थी वह अतुलनीय है कलकत्ता की लेडी डॉक्टर श्रीमती प्रमदा दत्त का घर हमारे गांव में हैं वे हमारी ही संबंधी हैं उनके पति भी डॉक्टर थे वे लोग ब्राह्म हैं श्रीमती प्रमदा दत्त ने एक दिन मां का दर्शन करना चाहा। मां के पास ले जाने के लिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से पकड़ा एक दिन मैं तैयार हो गई उन्होंने डॉक्टर की पोशाक न पहनकर एक लाल किनारी की साड़ी पहनी पैरों में जूते भी न थे सिर पर गंगा जल छिड़क रवाना हुई मां के घर में प्रवेश करने पर ऊपर उठने पर सीढ़ी के बगल वाले कमरे में मां की एक ध्यानस्थ फोटो थी उसे देखकर प्रमदा देवी ने पूछा यह किसकी फोटो है मैंने कहा मां की ही बहुत देर तक देखने के बाद वे बोली ये स्वयं राधा है मुझे हंसी आई कि यह ब्राह्म होकर यह सब क्या कह रही है ऊपर जाकर मां को प्रणाम किया कुछ देर बाद सरला दीदी से मां ने कहा उस लड़के को लाकर इन्हें दिखाओ तो किसका लड़का था यह बात मुझे याद नहीं मां के यह बात कहते ही प्रमदा देवी ने मुझसे धीमे स्वर में पूछा इन्होंने यह कैसे जाना कि मैं डॉक्टर हूं बाद में लड़के को दिखाया गया शाम को चार बजे ठाकुर को मिठाई भोग दिया गया मां ने सबको प्रसाद खाने को दिया लेकिन प्रमदा देवी को नहीं दी मुझे थोड़ी लज्जा होने लगी इधर श्रीमती प्रमदा केवल मुझसे पूछे जा रही थीं। मां ने सभी को प्रसाद दिया मुझे क्यों नहीं दी मैंने कहा तुम मां से कहो ना मेरे हाथों में जो प्रसाद था उसे भी उन्हें देने का मुझे साहस नहीं हुआ बाद में रमदा देवी ने मां से कहा मां आपने सबको प्रसाद दिया पर मुझे क्यों नहीं दिया मां ने कहा तुम तो बेटी ब्रह्म हो तुम स्वयं ही लेने की इच्छा प्रकट न करो तो मैं कैसे दूं तब उन्होंने कहा मुझे थोड़ा प्रसाद दीजिए मां ने भी ठीक एक रसगुल्ला रख छोड़ा था उसे मां ने उनके हाथों में दिया प्रसाद को आंचल में बांधकर प्रमदा देवी मां को प्रणाम कर घर लौटी अपने पति से बोली देखो आज मैं जहां गई थी वह स्वर्ग है जिनका दर्शन और स्पर्श करके आई हूं वे स्वयं राधा हैं तुम्हारे लिए थोड़ा प्रसाद लाई हूं यदि तुम श्रद्धा पूर्वक लोगे तभी दूंगी उन्होंने कहा मेरे समान एक नगण्य व्यक्ति के मां का प्रसाद नहीं खाने से विश्वजननी का क्या आता जाता है यह कहकर उन्होंने प्रसाद हाथ में लेकर सिर से लगाकर खाया प्रमदा देवी भी सब वर्णन कर केवल कहने लगी आज वृंदावन जाकर राधा रानी के श्री चरणों का दर्शन कर आई हूं धन्य होकर लौटी हूं